136 मा अध्याय मैं का चिंतित होकर अद्भुत बावली का निर्माण करना नंदकेश्वर और तारका सुर का भीषण युद्ध तथा प्रमथ गणों की मार से विमुख होकर दानों का त्रिपुर प्रवेश शूत जी कहते हैं ऋषियों दानों स्रेष्ट मायावी मैं स्वामी कार्तिक पर प्रहार कर त्रिपुर में उसी प्रकार तुरंत प्रवेश कर गया जैसे नीले आकाश में बादल प्रविष्ट हो जाते हैं वहां आकर उसने लंबी और गर्म सांस ली तथा त्रिपुर में भागकर आए हुए दानों की ओर देखकर लोक के विनाश के अवसर पर दूसरे काल के समान मैं काल के विषय में विचार करने लगा। अहो, रणभूमि में युद्ध की अभिलाषा से समूह खड़ा हो जाने पर जिससे इंद्र भी डरते थे, वह महायशस्वी विदुन भी काल का ग्रास बन गया। तिलोकी में इस त्रिपुर की समता में अन्य कोई दुर्ग अथवा पुर नहीं है, फिर भी इस पर भी ऐसी आपत्ति आ ही गई, अतः प्राण रक्षा के लिए दुर्ग कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूं कि दुर्ग ही क्यों? दुर्ग से भी बढ़कर सभी वस्तुएं काल के ही वश में हैं। तब भला काल के कुपित हो जाने पर इस समय हम लोगों की काल से तीनों लोकों तथा समस्त प्राणियों में जो कुछ बल है वह सारा का सारा काल के वशीभूत है ऐसा ब्रह्मा का विधान है ऐसे अमित पराक्रमी एवं असाध्य काल के प्रति कौन सा उद्योग सफल हो सकता है भगवान शंकर के अतिरिक्त उस काल पर विजय पाने में कौन समर्थ हो सकता है मैं इंद्र यम और वरुं से नहीं डरता कुबेर स इन देवताओं के स्वामी जो महेश्वर हैं उन पर विजय पाना दुष्कर है फिर भी जब तक ये दानव चारों ओर बिखरे हुए हैं तब तक ऐश्वर्य प्राप्ति का जो फल होता है तथा स्वामी वंदने का जो फल होता है उसे मैं प्रदर्शित करूंगा मैं एक ऐसी बावली का निर्माण करूंगा जिसमें अमृत रूपी जल भरा होगा साथ ही कुछ श्रेष्ठ भी करूंगा उन श्रेष्ठ संजीवनी और सदियों के प्रयोग से मरे हुए दैत्य जीवित हो जाएंगे। ऐसा विचार कर मायावीयों में श्रेष्ठ बलवान मैंने एक सुंदर बावली की रचना की, जैसे ब्रह्मा जी ने माया से रंभा अक्सरा की रचना कर डाली थी। वह बावली दो योजन लंबी और एक योजन चौड़ी थी। उसमें चित्र विचित्र प्रसंग वह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जल, अमृत शद्रश, मधुर एवं सुगंधित उत्तम जल से भरी हुई ऐसी लग रही थी, मानो संपूर्ण स्तद्गुनों से पूर्ण कोई वनिता हो। उसमें नील कमल, कुमुदनी और अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए थे। वह चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीले रंग वाले, भयंकर दैनों से युक्त कलहंस उसमें सुंदर सुनहली कांति वाले पक्षी मधुर शब्दों में कूंज रहे थे वह जलाधराशी जीवों से व्याप्त उन्हें प्राणदान करने वाली की तरह दिख रही थी जैसे महेश्वर ने अपनी जटा से गंगा को उत्पन्न किया था उसी प्रकार मैंने उस बावली की रचना कर उसके जल से सर्वप्रथम विद्धु माली के शोक धोया उस बावली में डुबोए जाने पर देव शत्रु महाबली दैत्य विद्धुन्माली उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ जैसे ईंधन पड़ने से हवन की गई अग्नि तुरंत उद्दीप्त हो उठती है उठते ही विद्धुन्माली ने हाथ जोड़कर मैं और तारकासुर का अभिवादन किया और मैं से इस प्रकार कहा प्रमथ रूपी स्त्रिगालों से घिरा हुआ रुद्र के साथ नंदी कहां खड़ा है? अब हम लोग शत्रुओं को पीसते हुए युद्ध करेंगे। हम लोगों के शरीर में दया कहां। हम लोग या तो रुद्र को खदेड़कर प्रभावशाली होंगे अथवा उनके द्वारा युद्धस्थल में मारे जाकर यमराज के ग्रास बन जाएंगे। विद्धन माली के ऐसे उत्साह तब उसने बुद्धन माली का आलिंगन कर इस प्रकार कहा महाबाहू बुद्धन माली तुम्हारे बिना न तो मुझे राज्य अभिष्ट है न जीवन की ही अभिलाषा है महासुर अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या है ऐश्वर्यशाली वीर मैंने माया द्वारा अमृत से भरी हुई इस बावली की रचना की है यह मरे हुए दानों और दैत्यों को जीवन दान देगी दैत्य सौभाग्यवश इसके प्रभाव से मैं तुम्हें यमलोक से लौटा हुआ देख रहा हूं अब हम लोग आपत्ति के समय अन्याय से अपहरण की हुई महानिधि का उपभोग करेंगे माया के प्रभाव से मैं द्वारा निर्मित उस बावली को देख-देखकर दैत्� तब वे दानों को ललकारते हुए इस प्रकार बोले, दानों अब तुम लोग मिर्भे होकर प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो मैं द्वारा निर्मित यह बावली मरे हुए तुम लोगों को जीवित कर देगी फिर तो छुपद हुए सागर के समान भय उत्पन्न कर देने वाली दानों की भेरी बजोटी वह बड़े जोर से भयंकर शब्द कर रही थी, मेघ की गर्जना के समान उस भयंकर भेरी के शब्द को सुनकर युद्ध के लिए लालायित हुए असुरगण तुरंत ही त्रिपुर से बाहर निकल पड़े। वे लोहे, चांदी, सुवन और मढ़ियों के बने हुए कड़े, कुंडल, हार और उत्तम मुकुट धारण किए हुए थे। वे अनवरत जलते हुए धूम से � लेकर उछलते कूदते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे रंग मंच पर नाचते हुए नट हों वे सूर्य उठाए हुए हाथी के समान हाथ उठाकर और सिंह सदृश निर्भय होकर बादल की तरह गर्जना कर रहे थे। कुंड के समान गंभीर सूर्य के सदृश तेजस्वी और के से धैर्यशाली दैत्येन्द्र प्रथमों की विशाल सेना को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात् गरुण की भांति झपट्टा मारने वाले दानों शत्रु प्रम उस समय नंदीश्वर की अध्यक्षता में प्रमथगौड़ और तारका सूर की अध्यक्षता में दानों यूथ समवेत रूप से युद्ध करने लगे उन्हें सेनाएं भी प्रेरित कर रही थीं वे चंद्रमा के समान चमकीली तलवारों अग्निसदर्श पीले शूलों और सुदृढ़ रूप से छोड़े गए बाणों से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार कर � उस समय छोड़े जाते हुए बाणों तथा प्रहार की जाती हुई तलवारों के रूप ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश से गिरती हुई महुलकाय हों शक्ति के आघात से उनके हृदय छिन्न-भिन्न हो गए थे और वे दयाहीन की भांति भूमि पर पड़े हुए थे इस प्रकार प्रमथ गण तथा असुरवृंद नरक में पड़े हुए जीवों की तरह चितकार स्वर्ण नरमित कुंडलों और प्रभावशाली किरिटों से युक्त वीरों के मस्तक प्रलय काल में पर्वत शिखर की भाँत पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कुठार, पट्टा खडक और लोहे की गदा के आघात से छिन्न-भिन्न होकर गजेंद्रों के समान धारासाई हो रहे थे कभी भयंकर गर्जना करने वाले प्रमथ गण हर्षपूर्वक गर्जना करने लगते तो इधर सिद्ध गण अद्भुत युद्ध कौशल दिखाते थे रणभूमि में आगे चलने वाले चारण प्रमथ तुम तो बलवान मालूम पड़ते हो दानव तुम गर्विले इस प्रकार के वचन बोल रहे थे। दानों द्वारा चलाए गए लोह निर्मित गदा के आघात से कुछ पार्श्वगण मुख से रक्त उगल रहे थे, जो ऐसे लगते थे मानो पर्वत सुवर्ण धातु उगल रहे हों। उधर प्रमत गण भी रणभूमि में बाणों, बिक्षों और पर्वत शिखरों के प्रहार से बहुतेरे देव शत्रु असुरों को पूर्ण रूप स मैदानों की आज्ञा से दूसरे दानव श्रेष्ठ उन हुए दानवों को उठाकर उस बावली में देते थे बावली में ही वे सभी स्वर्गवासी देवताओं की तरह जस्वी शरीर धारणकर उत्तम आभूषणों और वस्त्रों से विभोषित होकर बाहर निकल आते थे तदनंतर बावली में डाल देने से जीवित हुए कुछ दानों तार ठोककर सिंह करते हुए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे और कहर रहे थे दानमों इन प्रमत गणों पर धावा करो क्यों बैठे हो अब तुम लोगों को कोई नहीं है क्योंकि मर जाने पर भी तुम लोगों को यह बावली पुनः जीवित कर देगी। दानों को ऐसा कहते हुए सुनकर सूर्य के समान तेजस्वी शंकुकण्ठ ने शिखरही देवेश्वर संकर जी के निकट जाकर इस प्रकार कहा, देव प्रमथ गणों द्वारा बारंबार मारे गए ये भयंकर असुर पुनः उसी प्रकार जी उठते हैं जैसे जल के संचन से सूखी हुई फसल निश्चय ही इस पूर्व में अमृत जिसमें डाल देने से बार-बार मारे गए दानों पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार शंकुकण्ठ ने भगवान महेश्वर को सूचित किया, उसी समय दानों की सेना में अत्यंत भीषण उत्पात होने लगे, तब परम भयानक नेत्रों वाले तारकाक्ष ने अत्यंत कुपित होकर सिंह की तरह मुख फैलाए हुए महादेवजी के रथ पर धावा क उस समय त्रिपुर में भेरियों और शंखों का महान भीषण दिनाद होने लगा देवाधिदेव शंकर जी के रथ पर शंकर और ब्रह्मा को उपस्थित देखकर दानव गण त्रिपुर से बाहर निकले